जो कर्माधिकारी होते हुए पुनः जो कर्म कर्म में अधिकृत होते हुए कर्म में अधिक है देहात्मा देहात्हात्मा देह को धारण करने वाला अज्ञानी है यह ध्यान देना अज्ञा अध्यान, अज्ञानी के यहाँ पर कैसा है देवृत्त दे को वाला देव को धारण करने वाला कौन अज्ञानी और अज्ञानी के इसके क्या है देहात्माभिमान दे कर तो होता है देहात्म बुद्धि देहात्मा कैसे क्या है देहात्म बुद्धि <headquarters> और फिर वो देहात्मा अभिमानी मत पर ही नहीं करते हैं फिर है। है? क्या करते हाँ मतलब में अभिमान होने के कारण या देहात बुद्धि होने के कारण देहात बुद्धि होने के कारण अज्ञानी है देहात बुद्धि होने के कारण क्या है देहात बुद्धि होने के कारण वो अज्ञानी है कैसा अज्ञानी देह को दहन करने वाला लग जायेगा अभिमान स्टेन अभिमान का यहाँ पर बुद्धि है तो देहात्म बुद्धि मत देहात बुद्धि होने के कारण या देहात बुद्धि होने के कारण जो कर्माधिकारी होते हुए बुद्धि बुद्धि वाला होने होने से, के कारण को धारण करने वाला अज्ञानी और अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञान दया, गया कि आत्मा के कर्तृत्व का ज्ञान बाधित न होने के कारण जैसे देखना रज्जु रज्जु में रज्जु में सर्वत्व बुद्धि होती है ना रज्जु को सर्प समझते हैं तो रज्जु में क्या होती है सरपत्व बुद्धि होती है और जब सर्वत्व बुद्धि क्या होती है बाधित हो जाती है तो फिर वहाँ पर सर्प का निश्चय नहीं रहता है तो यहाँ पर क्या है बताते हैं कि आत्मा का कर्तृत्व जब तक बाधित नहीं होगा तब तक अहम कर्ता ऐसी बुद्धि होगी आत्मा, के आत्मा, के आत्मा का कर्तृत्व जब तक बाधित नहीं होगा तब तक क्या होगा कर्ता ऐसी बुद्धि को अहमकर्ता होने के कारण अहमकर्ता ऐसी निश्चित बुद्धि है अहमकर्ता इसी निश्चित बुद्धि वाला है अल्टा गोबरी बनने का निश्चित बुद्धि वाला है दोबारा देखेंगे पुनः जो कर्माधिकारी होते हुए देहात्म बुद्धि होने के कारण देरी अज्ञानी है देधारी अज्ञानी है तथा आत्मा का कर्तृत्व ज्ञान बाधित न होने के कारण अहम कर्ता ऐसी निश्चित बुद्धि वाला, वाला है ऐसी निश्चित बुद्धि वाला है ऐसी निश्चित बुद्धि क्यों होती है क्योंकि उसका कर्तृत्व ज्ञान बाधित नहीं होता आत्मा करता आत्मा का कर्तृत्व ज्ञान बाधित नहीं होता है मतलब आत्मा करता है ऐसा ज्ञान बाधित नहीं होता है ऐसे ज्ञान का निषेध नहीं होता है उस अधिकारी का उस अधिकारी का संपूर्ण कर्म परित्याग असंभव होने के कारण है उसका सर्वकर्म परित्याग उसके सर्व कर्म परित्याग की संभावना न होने के कारण है वो व्यक्ति सभी कर्मों का परीक्षा कर सकता है जिसकी देहात्म बुद्धि है नहीं कर सकता है जब देहात्म बुद्धि है दे कोई आत्मा मानता है दे कोई ही सर्व मानता है तो सत्या के के है नग आत्मा समझता है तो उसको क्या है की वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है पंक्ति लगाएंगे उसके उसके संपूर्ण उसके सर्व कर्म परित्याग की संभावना न होने के कारण जो ऐसा देहात् बुद्धि वाला ज्ञानी है और आत्मा ज्ञान जिसका बाधित न होने के कारण अहम करता इसी निश्चित बुद्धि बनी है उसके संपूर्ण कर्मों के परित्याग उसके संपूर्ण उसके सर्व पर परित्याग की संभावना न होने के कारण कर्म फल के त्याग से या कर्म फल के त्यागपूर्वक है विविध कर्म के अनुष्ठान में ही अलता इसका ये जो अज्ञा है ना हाँ अज्ञा है न ित्याग की संभावना ना होने के कारण फल के विध कर्म के अनुष्ठान में भी अधिकार है तथ्य लगा है ना तो उसका सर्व कर्म परित्याग की, की संभावना भी उसकी नहीं है उस व्यक्ति की और उसी व्यक्ति का ही क्या है अधिकार है तस्व के साथ संबंध है उसका सर्व कर्म परित्याग की उसके सर्व कर्म परित्याग की संभावना न होने के कारण करु फल के त्यागपूर्वक विध कर्म के अनुष्ठान में ही अधिकार है तथ्य कर्म के त्याग में अधिकार नहीं है इसी इस विषय को दिखाने के लिए कहते हैं ठीक है थीदे? अब ये देखेंगे तो कैसे बीज कर्म को करना है त्याग कर्म फल से परित्यागोड़ो लगाइए देखो न ही सत्यम तुम कर्म तो कर्म फल त्यागे त्यागे न नहीं देव्रता सक्य त्यक्त कर्मा अशेषा नी दता सक्यं त्यक्त कर्मा अशेष यही कर्मफल्यागीधीये यहाँ कर्मफल्यागी सहगी अधीये देव्रता अशेषता कर्माणी से तुम न सत्यम देता अशेषता कर्माणी से वाला या दे का पोषण करने वाला क्योंकि देधारी व्यक्ति पूर्णा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है दे ध्यान देना दे रहते रहते जिसको ज्ञान हो जाए उसको जीवन मुक्त कहा जाता है ने? है? तो देते रहते ज्ञान होता है वो जीवन मुक्त हो जाते हैं तो वो सब क्या है उनके कर्मों का त्याग तो होता ही है तो यहाँ पर देवृत्त कार्य यहाँ पर देहात्म बुद्धि वाला क्या से तो देहात्म बुद्धि वाला कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है जिसकी देहात्म बुद्धि निवृत्त हो गई है वह कर्मों का त्याग कर सकता है क्यूँकी देहात्म बुद्धि वाला मनुष्य पूर्णता कर्मो का त्याग नहीं कर सकता है लग जाएगा किंतु जो अच्छा ही कर सके स्मार्ट तो फिर तो देखना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि वाला मनुष्य का पुन्ता, पुन्ता कर्मों का कर्मों त्याग नहीं कर सकता है इसलिए वहाँ ही अस्मात किया करना पड़ेगा इसलिए यह कर्म फल त्यागी जो कर्म फल का त्याग करने वाला ही है तू करना नीलकंठी व्याख्या में दिया है तो तू भी कर किंतु करेंगे ना तो संगति नहीं बैठेगी ही के साथ क्योंकि ही कर करते हैं निर्गंर व्याख्या में अकमात का लेना इस कारण यह कर्म फल त्यागी, तू, त्यागी तू कर इसलिए जो कर्म फल का त्याग करने वाला ही है कर्म फल का ही त्याग करने वाला है सह त्यागी वह त्यागी इस प्रकार कहा जाता है अच्छा मैं मैं के से इसी के साथ ना ही है ना निकल है तो ऐसा स्वाद करना पड़ेगा है ना इसी श्लोक के पूर्वार्थ को देख ऐसा किया जा रहा है न ही कर्षमा देता करके किया है देहम विभर्त की देम विभर्त तो की ध्यान देंगे जीवन मुक्त जो दे रहते ध्यान होने पर जीवन मुक्त कहा जाता है तो वो तो कर्मों के प्यास करता ही है ना तो यहाँ पर जो देहम विभर्ती लिखा है ना तो यहाँ पर ध्यान देने अल्थ करेंगे देहम स्वात्मत्वन विभर्ती दे स्वात्म विभर्ति स्वात्म का अध्ययन करके समी लगाएंगे दे को अपनी आत्मा अपनी आत्मा रूप से दे का पोषण करता है अपनी आत्मा रूप से दे का पोषण करता है पोषण ये लेना ये अपनी आत्मा रूप से देह को धारण करता है मतलब हम क्या होगा देह देह हम कि दे को अपनी आत्मा रूप से पोषण करता है इसलिए देवहृत कहा जाता है है ना लगी तो यहाँ पर देह देवहृत एक ऐसे क्या हो गया देह को अपनी आत्मा रूप से पोषण करने वाला अपनी आत्मा रूप से देह का पोषण करने वाला देह विभरती देवृत्त अब इसका अर्थ बताते हैं आगे देहात्मा विमानवान की देहात्म बुद्धि वाला मनुष्य देवरित दे कहा जाता है देहात्म बुद्धि वाला मनुष्य क्या कहा जाता है देवृत्त क्योंकि देव को अपनी आत्मा से करता है तो देहात्म बुद्धि वाला हो गया ना अच्छा लगे तुमकी न ही विवेकी ही कर सक विवेकी नहीं है क्योंकि वह विवेकी नहीं है इसलिए ऐसा करता है कि वो लग जाएगा क्योंकि वह विवेकी नहीं है क्योंकि वह कौन सा विवेकी सत्य क्या लेना है विवेकी पहले ना ही विवेकी लिखा है ना वह विवेकी नहीं है कौन देख देहा फिर विवेकी के बाद विराम कर लेना सा ही क्योंकि वह वेदाविनाशनम इत्यादि के द्वारा कर्तव अधिकार से वंचित कर दिया गया है कर्तृत्व अधिकार से वंचित कर दिया गया मतलब कर्म करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है निवृत कर दिया गया है क्या है पूरा श्लोक वेदाविनाशनमित न निखें? किसी को मरवाता है और न ही किसी को मारता है तो न मारता है न मरवाता है मतलब किसी भी प्रकार के कर, कर्म का कर्ता नहीं है ये मतलब है ही शा, क्यों, लेना विवेकी क्योंकि वह विवेकी वेद अविनाश इत्यादि वचनों के द्वारा कर्तृत्व के अधिकार से मतलब कर्म करने के अधिकार से रहित कर दिया गया है अतः इस कारण पेन वृता अशेषता उस देहात्म बुद्धि वाले अज्ञानी के द्वारा उस, कर उस कर्मो का पूर्णता त्याग नहीं किया जा सकता है लग गया त्यक्तुम करते सं और अशेषता कर पूर्णता इस कारण दे इस कारण देहात्म बुद्धि वाले अज्ञानी के द्वारा कर्मों का पूर्ता त्याग नहीं किया जा सकता है अब ध्यान देंगे कस्माद है ना तो yes. है? तस्माद. तस्माद है? कश्माद क्या तस्माद। तो तस्माद तो है।, है? तो है है अच्छा गीता बस अकस्मात उसमें क्या पाठ है तो तस्मात पार्टू बढ़िया है हाँ तस्माद है नस्मात पार्टू अच्छा है है है पर यार का तो किया इस कारण जो कह रहे हैं हैं रहे पुरानी मेंस्मत पास तो बहुत सुंदर बैठ रहा है देखता इसमें क्या है अरे इसलिए अच्छा अच्छा वो तो ने। दसन्थ ने दसन्थ में हाँ तो अस्त ठीक ही करिएगा उसने दसम संख्या है है ना बनाई देते हैं बनाना आप कैसे पाठ है अच्छा अच्छा चलिए तस्मात उस कारण है यहाँ जो जो अज्ञानी कर्माधिकारी जो अज्ञानी कर्माधिकारी नित्य कर्मों को करते हुए उस उस कारण won, उस कारण तू जो अज्ञानी कर्माधिकारी नित्य कर्मों को करते हुए कर्म फल की इच्छा मात्र का त्याग करने वाला है कर्म फल कर्मफल त्यागी कर्म फल फलाभिन्धि मात्र त्यागी कर्म के फल की इच्छा मात्र का त्याग करने वाला है कर्मी अपनी सन त्यागी वह कर्मी होने पर भी कर्मी वह कर्मी होने पर भी, कर्मी पर भी इस के अभिप्राय से त्यागी ऐसा कहा जाता है त्यागी ऐसा यहाँ त्यागी ऐसा तू कर्म में कहा करेंगे कर्म द्वारा देखेंगे कर्म कर्म फल त्यागी अज्ञानी कर्माधिकारी नित्य कर्मों को करते हुए कर्म फल की इच्छा मात्र का ही त्याग करने वाला है यहाँ तू लगा देंगे कर्म फल की इच्छा मात्र का ही त्याग करने वाला है वह कर्मी होने पर भी वह कर्मी होने पर भी के अभिप्राय ऐसी त्यागी ऐसा कहा जाता है वस्तुता dei... त्यागी तो जो है ना वो परम सन्यासी ही है हाँ hmm. जो परम सन्यासी जिसमें सा कर्मों का त्याग करने वाले परम सन्यासी ही क्या है वास्तविक त्यागी है ना इसकी तो प्रशंसा के लिए इसको त्यागी कहा जाता है पर वास्तव में त्यागी, hmm. त्यागी कौन है जो परमन सन्यासी है के पूर्व ग्रहण किया है इस कारण अरे वृत्ताकर देहात भाव रहते हैं अर्थात देहात बुद्धि दे दे से रही देहात बुद्धि से रही परमार द्वारा देहात बुद्धि से रही परमार ज्ञानी सन्यासी के द्वारा ही पूर्णता कर्मों का त्याग किया जा सकता है अशेष कर्म लग गया? उस कारण बेहद बुद्धि पर सन्यासी के द्वारा ही पूर्णता कर्मों का त्याग कर तुम सकते किया जा सकता है देखेंगे किम पुना सत्प्रयोजनम पूना होगा कौन सा फल है हुआ कौन प्रयोजन है जो प्रयोजन सर्व कर्म के परित्याग से होता है पुनः हाँ हुआ कौन सा फल है सुना हुआ कौन सा प्रयोजन है जो सभी कर्मों के त्याग से होता है उच्चते इस पर कहा जाता है अनिष्टम इष्टम कर्मणा फलम त्याग नाम अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मण फलम भगवती त्यागी नाम ना तू, नाम लगाएंगे। नाम नाम लगाएंगे का करुण फल का त्याग न करने वाले मनुष्य है करुण फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को दे पाठ के पश्चात प्रेत का मरने के बाद करुण फल त्याग न करने वाले मनुष्यों को दे त्याग के पश्चात या देव त्याग के पश्चात कर्म फल त्याग न करने वाले मनुष्यों को अनिष्ट इष्ट यात्रि अनिष्टम क्या मिश्रम अनिष्टम क्या और मिश्र इस प्रकार तीन प्रकार के कर्मों का फल भगवती होता है पंक्ति लगाएंगे प्रत्येक दे पाठ के पश्चात दे पाठ के पश्चात अत्यागी नाम कर्म फल त्याग न करने वाले मनुष्यों को अनिष्ट और मिश्र इस प्रकार तीन प्रकार के कर्मों का फल होता है तीन प्रकार के कर्म के फल एक तो अनिष्ट और दूसरा इष्ट और तीसरा मिश्र जिसमें अनिष्ट और इष्ट दोनों मिली हुए होंगे ऐसा तो सन्यासी नाम कोशिश ना, किंतु कि सन्यासी नाम का वाली का अर्थ है करुफल त्याग न करने करो फल त्याग करने वाले वो अत्यागी अत्यागी सन्यासी त्याग और सन्यास को एक ही अर्थ में का है ना वास्तविक में उसी हिसाब से तू तो किन्तु कर्म फल त्याग करने वालों को ना कि कर्म का फल कभी भी नहीं होता है किम फल त्याग करने वालों को कर्म का फल कभी भी नहीं होता है अच्छा और जो कर्म का फल क्या होता है कि दिन्द की भिन्न भिन्न योजनों की प्राप्ति है ना व्यक्ति जो अलग अलग फल रूप प्राप्त होता है वो फल इनको नहीं होता है जो कर्म फल त्याग करके कर्म करते हैं वो ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं ऐसा बताने में तात्पर्य है परिष्टम का है यहाँ पर नरक्रिया लक्षण नरक तथा रूप त्रियक है ना hmm. तो त्रियक मेरे आ, त्रियक त्रियक ये आदि आदि त्रियना है ना आदि से ये पकड़ लो यहाँ पर इस खबर पकड़ लो हम्म निम्न योनि में पकड़ना है यहाँ पर नरक तथा त्रिय यूनि रूप खल नरक में नरक फल हो गया और त्रिय योनी में जाना फल हो गया त्रियव योनी आदि रूप त्रियव योनी आदि रूप फल आदि से स्थावर समझ लेना और त्रिय में भी क्या होता है जिसे पशु जो है ये पक्षियों के समझदार होते हैं है ना और पक्षी जो है ना ये चीड़ पी पसने के लिए समझदार होते हैं ऐसा हाँ आदि से पशु बन सकते हैं हाँ वही निम्न योनियों का मतलब है यहाँ पर निम्न योनियों का मतलब है आपका अब भी में यहाँ पर ये नरक तथा त्रियागा योनि रूप फल ये अनिष्ट है इसको कोई चाहता नहीं ना नरक कोई प्राप्त नहीं करना चाहता है त्रिया योनी में कोई जाना नहीं चाहता है और देखेंगे इष्टम करते हैं देव आदि लक्षणम देव योनि आदि रूप फल देव योनी है ना आदि से और ले लेना जो उच्च योनिया है देवता भी कई प्रकार के होते हैं कोई उच्च होते हैं कोई निम्न होते हैं देव से उच्च देवता आदि से में देवता ऐसा पगड़ ले लेना अच्छा तो देववादी योनि रूप फल क्या है इष्ट है लोग जो है ना देवता बनना चाहते हैं देववादि योनि रूप फल और मिश्रम कर इष्ट अनिष्ट संयुक्त मनुष्य लक्षण मिश्रम मिश्रम कर इष्ट और अनिष्ट से मिश्रित इष्ट तथा अनिष्ट से मिश्रित मनुष्य योनि रूप फल तथा अनिष्ट ऐसी मिश्रित क्या मनुष्य योनि रूप फल इस प्रकार धर्मा धर्म रूप कर्म का तीन प्रकार का फल होता है, है? इस प्रकार धर्मा धर्म रूप धर्म लक्षण से कर्मना धर्मा धर्म रूप कर्म का फल तीन प्रकार का होता है मतलब क्या है कि जब वो पाप कर्म अधिक करता है पाप कर्म ही होते हैं ज्यादा तो क्या बनता है वो अनिष्ट योनि रूप प्राप्त होती है या तो त्रिय बन जायेगा तो तू बन जाएगा और जब पूर्ण ही अधिक करेगा तब क्या है वो देवता बन जाएगा और जिसमें पाप और दोनों रहते हैं दोनों को करता है तो क्या बनता है मनुष्य बनता है ऐसा मतलब देवताओं का शरीर तो अयुनिष्ठ गया है देवताँ, देवताँ। मतलब ये ध्यान देंगे आप हम्म हम क्या बताएं आपको हाँ योनि शब्द उस अर्थ में नहीं है जाती या तो नहीं बन है ना योनि शब्द जाती या तो बन सकता है, ना? नहीं है अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर वह अनेक व्यापार वह अनेक कारक व्यापार निस्पंदम शर्त बाह अनेक प्रकार के कारक के व्यापार से निष्पन्न होते हुए अनेक प्रकार के कारकों के व्यापार से निष्पन्न होते हुए तो कारकों के ये जहाँ पर फल को समझा रहे हैं ये किसको समझा रहे फल को तो फल कैसा होता है कि अनेक प्रकार के कारक की क्रियाओं से संपन्न होता है जैसे की कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण अनेक प्रकार के कारक होते है न तो सभी कारक के व्यापार से निष्पन्न होता है क्या निष्पन्न होता, होता है है ना जैसे की लिखनी से लिखते हैं तो लेखनी भी व्यापार कर रही है आप लिख रहे हैं आप भी है ना व्यापार कर रहे हैं मुख्य तो कर्ता का व्यापार है कर्ता के व्यापार के द्वारा करण का व्यापार हो रहा है लेखनी का है और जिस पे किसी कागज में लिख रहे हैं तो अधिकरण में भी व्यापार हो रहा है और किसको लिख रहे हैं लेख को तो जैसे किसी को कुछ देंगे तो जो देने वाला जिसको देंगे ले रहा है तो भी व्यापार कर रहा है व्यापार कर रहे क्रिया व्यापार कर क्या क्रिया वाय अनेक प्रकार के कारक की क्रियाओं से संपन्न होने वाला संपन्न या संपन्न होते हुए कर लेंगे वाय अनेक प्रकार के कारकों की क्रियाओं से संपन्न होते हुए अविद्या कार्य सम्पन्न होने वाला कौन है कोई फल संपन्न होने वाला कौन है अनेक प्रकार की क्रियाओं जैसे भी चाहे स्वर्ग फल मिले कोई किसी भी प्रकार का फल मिला तो अनेक प्रकार की क्रियाओं अनेक प्रकार के कारकों की क्रियाओं से संपन्न होता है और वो फल अब फल क्या है किसका का कार। कार्य जो अविद्या की अवस्था में ही किया जाता है सभी तो अविद्या खत्म करके अविद्या का कार्य और इंद्रजाल माया उपम इंद्रजाल की ये है इंद्रजाल ही माया के समान इंद्रजाल की माया के समान इंद्रजाल की माया के समान का क्या मतलब है वो चिरिस्थाई नहीं है चिस्थाई मतलब न होकर दीखता है ये मतलब है इंद्रजाल की माया के समान महामोह करने वाला महामोह करने वाला ये सभी फल के विशेषण है अविद्या का कार्य इंद्रजाल की माया के समान महामोह करने वाला आत्मा के आश्रित जैसा प्रतीक होने वाला प्रत्येगा हमको फल मिल गया हमको फल मिल गया तो, के के के। तो के आत्मा के आश्रित जैसा प्रत्येक आत्मा के आश्रित जैसा वास्तव में आश्रित नहीं है आत्मा की प्रत्येक आत्मा की आश्रित जैसा प्रतीत होने वाला किसके आश्रित इतिहासित प्रत्येगा हमको मिल गया हमारा हो गया, गया। ये काम ये आत्मा के आश्रित जैसा कौन फल प्रत्येगात्मा की आश्रित जैसा कौन फल और बताते है फलभूतया नयम अदर्शनम ग्रचम फलगू तैयार करके यहाँ yeah, पर यह है सार रहित होने के कारण है फलगू करते रहित होने के कारण लयन गच्छती लय को प्राप्त होता है इसलिए फलते रहता है सार रहित होने के कारण लयन गच्छती लयन करते अदर्शनम अदर्शन को मतलब अदर्शनम करते यहाँ पर बिना विनाश को प्राप्त हो जाता है इसलिए फल पे लग जाएगा हम्म लयन करते अदर्शनम गाप्त होती रहित होने के कारण विनाश को खराब होता है इसलिए फल का कहा जाता है यह फल का व्याख्यान है यह क्या है फल काल के बारे में बताया गया क्रियाओं से संपन्न होने वाला है अविद्या का कार्य है इंद्र की माया के समान है ऐसे कोई भी फल स्थायी को था था था रहता है और प्रत्येक आत्मा के आश्चर्य जैसा है और सार होने के कारण क्या है वो लय को हो जाता है इसलिए फल का यह फल का व्याख्यान तर पूर्व में कहा गया यह पूर्वोत्तम तर पूर्व में कहा गया यह एवं लक्षणम करते ऐसे लक्षणों वाला ऐसे लक्षणों वाला फल होता है पूर्वोक्त यह ऐसे लक्षण वाला फल होता है एवं लक्षण एक में मिला लेना एक में मिला लेंगे है ना पूर्व में कहा गया यह ऐसे लक्षण वाला फल होता है इसको होता है अत्याज नाम अत्याजी नाम करते है अज्ञान अत्यादि नाम करते अज्ञा अज्ञानाम कर्म नाम अपरमार्थ सन्यासी नाम अच्छा मतलब अज्ञानी कर्म करने वाले अपरमार्थिक सन्यासी अपरमार्थ सन्यासियों को प्रेत कर पश्चात न तो परमार्थ सन्यासी नाम करते केवल ज्ञान निष्ठ को उन कर्मों का फल नहीं, नहीं आता है वो तो कर्म करते ही नहीं अच्छा और पहले जो किए हैं वो ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध पहले जो किए ज्ञान से तो रूपलिष्ठ परिवराजिकल ना ही देखेंगे केवल सम्यक निष्ठ मनुष्य ही कह तो सकते समाप्त क्योंकि केवल सम्यक ज्ञान मनुष्य अविद्या आदि संसार के बीज का उन्मूलन नहीं करते हैं। अविद्या आदि संसार के बीज का कभी उन्मूलन न लिखा है ना, ना मतलब ऐसा नहीं है ऐसा अच्छा नहीं को एक में ले लो दोनों दर्श में होता है संस्कृत में नहीं नहीं एक में ले लेंगे एक वही रख लगेगा नहीं एक में लेंगे ही का नहीं करेंगे अब देखोगे यहाँ पर केवल सम्यक ज्ञान केवल सम्यक ज्ञान निष्ठ का मतलब है यह कर्म नहीं करते हैं है ना केवल सम्यक ज्ञान कौन मनुष्य सन्यासी केवल सम्यक ज्ञान निष्ठ मनुष्य जो केवल सम्यक ज्ञान निष्ठ है तो अविद्या आदि क्या है संसार का बीज संसार का बीज क्या अविद्या आदि से ले लेना अविद्या के कारण रागद्वी रागद्वी अभिनिवेश लेना है केवल समय ज्ञान निष्ठ मनुष्य अविद्या आदि रूप संसार के बीज का उन्मूलन नहीं करते हैं उन्मूलन नहीं करते मतलब नष्ट करते हैं ऐसा है क्या हाँ केवल समय ज्ञान निष्ठ मनुष्य अविद्या आदि रूप संसार के बीज का सभी उन्मूलन नहीं करते हैं। नहीं मतलब ऐसा नहीं है हो सकता है ऐसा अर्थात वे संसार के बीज का अवश्य उन्मूलन करते हैं तो संसार के बीच का जब अवश्य उन्मूलन करते हैं तो उनको कभी संसार होगा फल मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा ना यही बताने हाँ में अतः करते हैं परमार्गदर्शिना संभवती अविद्याद आत्मनि क्रिया कारक फला नाम अतः इस कारण आत्मा में आत्मनी इस कारण आत्मा में क्रिया कारक तथा फल का अभिद्या अध्यारोपित होने से क्रिया कारक तथा फल अभिज्ञा के द्वारा आरोपित होने से आरोप अध्यारोपित कर आरोपित तो आरोप किसके द्वारा होता है अभिज्ञा के द्वारा किसके द्वारा आरोप होता है अभिज्ञा के द्वारा ही आरोप होता है तो अभिज्ञा के द्वारा आरोपित है क्या आरोपित है क्रियाकार फल ये क्रिया हो रही है और क्रिया को करने वाले ये करता है ये कर्म है ये कर्ण है और उसका जो फल फिर क्या होता है कि जब कारकों के द्वारा क्रिया संपन्न हो जाने पर फल प्राप्त होता है तो क्रिया कारक और फल सब कुछ अभिद्या के द्वारा आरोपित है किसने आरोपित है आत्मा में आरोपित है अतः इस कारण आत्मो में क्रियाकारक और फल अविद्या से आरोपित होने के कारण और फल क्रियाकार से आरोपित होने के कारण किसके द्वारा आरोपित किससे आरोपित है अविद्या से तो परमार्थ परमार्थी अविद्या है <सट करदेगा> हाँ तो परमार्थ दर्शी क्या कर देगा पूर्णता कर्मों का क्या कर, कर देगा और जिसने अपनी आत्मा में अविद्या से क्रियाकारक और फल को आरोपित कर रखा है वो क्या कर पायेगा वो तो फल की प्राप्ति के लिए कारकों के द्वारा क्रिया को करेगा फल की प्राप्ति के लिए कारकों के द्वारा क्या करेगा होने के कारण ये अपनी तरफ से जोड़ना की अविद्या अविद्या वाला मनु अविद्या वाला अज्ञानी मनुष्य मनु कर्मो का त्याग नहीं कर सकता है और परमार्थ दर्शिना परमार्गदर्शी सन्यासी ही परमार्गदर्शी सन्यासी के, के ही संपूर्ण कर्मों का प्याज संभव होता है के ही संपूर्ण कर्मों का प्याज संभव होता है लग अतः इस कारण आत्मा में क्रियाकारक और फलों को अविद्या से आरोपित होने के कारण परमार्गदर्शी सन्यासी का ही सर्व कर्म प्याज संभव होता है और किसका संभव नहीं होगा ठीक है, तू नश्यता संभवती तदी श्लोक अब यहाँ पर देखना अधिष्ठान आदि कहा है ना चतुर्दशोक देखेंगे आप अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चाह पृथक विधम विविधा पृथक चेष्टा दैुव तो यहाँ पर देखेंगे अधिष्ठान कर्ता है और पृथक विधम कर्णम नाना प्रकार के करण है अधिष्ठान कर यहाँ पर क्या है सरीस है करन, ना अधिष्ठान कर्ता करण ये बताया है ना विविध प्रकार की चेष्टाएं दयु ये सब आ गया है अच्छा अब ध्यान देना अधिष्ठान कर्ता करण हो गया अब अब इसको भाष्य में समझने के लिए देखो ना तो अभ्यत पे अधिष्ठान आदि क्रिया करती नहीं है ना तो इसका मतलब है अधिष्ठान आदि में है जिसके अधिष्ठान आदि में है जिसके तो यहां पर अधिष्ठान कर्ता करण ये हम ले लेंगे यहां क्या ले लेंगे अधिस्थान करता उपकरण तो ले लेंगे आप तो अब पंक्ति लगाएंगे अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसे ऐसे ऐसे करता और क्रिया अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसा तो कौन हो गया करता ऐसा कौन हो गया बता तो रहा हूँ अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसा यहाँ पर क्या लिखा तो करता है करता क्रिया लिखा है ना क्या लिखा है करता क्रिया तो ऐसा तात्पर्य अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसा अधिष्ठान कर्ता और क्रिया कर्ता और क्रिया अलग से लिया है कर्ता के आदि में क्या है अधिष्ठान कर्ता के आदि में क्या है ऐसा तो अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसा कर्ता और क्रिया क्या कहेंगे अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसा कर्ता और क्रिया, क्रिया तो यहाँ से पकड़ेंगे और कर्ता जो है श्लोक से पकड़ेंगे क्रियाकर् ने दो लिखा है ना तो कर्ता जो श्लोक में तय दिया है क्रिया यही तयी है तो देखेंगे अधिष्ठाधीन अधिष्ठान क्रिया क्रियाकर्ण का हो जाएगा अधिष्ठान आदि में है अधिष्ठान आदि में है जिसके ऐसा अधिष्ठानकर्ता और क्रिया क्रिया ये कार्यकारिणी कर्ता अर्थ है यहाँ पर कर्मजनक क्या है कर्म कर्म कर्मजनक कर्म को करने वाले कर्म के जनक है ना ये तो आप ऐसी पंक्ति लगाएंगे कार्यकारणी पहले करेंगे कार्यकारणी अधिष्ठान अधिष्ठान आधीन क्रिया कर्म के अधिष्ठान अधिष्ठ देखो लगाइए लगा लो पहली लिख अधिष्ठान के पहले अन्वे कर लेना कार्यकारिणी का कर्म जनकानी कर्म के जनक अधिष्ठान आदि में है जिनके ऐसे अधिष्ठानकर्ता और क्रिया को अधिष्ठानकर्ता और क्रिया को आत्मस्वेन जानने वाले आत्मस्वीन आ, किसको किसको आत्म जानता है अधिस्थान को कर्ता को और को आत्म जानने वाला कौन अज्ञत अज्ञस्त लिखा ना पहले तो अज्ञस्त में यहाँ पर हो जाएगा पक्षता के बारे में दोबारा देखेंगे तू करते किंतु किंतु कार्यकारिणी किंतु कर्म के जनक अधिष्ठान आदि में है जिनके ऐसे अधिष्ठान करता और क्रिया को आत्मस्तन जानने वाले अज्ञानी का सर्व संन्यास संभव नहीं है सर ऐसा इस बात को उत्तरी श्लोक आगामी श्लोकों से दिखाते हैं आगामी श्लोकों से दिखाते हैं आगामी श्लोकों से कहते हैं अच्छा जो इनको आत्मस्तन समझेगा वो सभी कर्मो का त्याग नहीं कर सकता है जो इनको आत्मा ऐसी जुड़े समझेगा वो त्याग कर सकता है लगाइए क्या पंचमान यदिता है पंचयानी इसमें पंच है लग रहा है ना नाव मूल पुस्तकों में चलता है क्या डेट ऑफ्रेस में पंच प्रसिद्ध पाठ है इसका मतलब ये पाठांतर है भगवत पाद्य के संस्करण में ये है है ना दूसरे में वो वो प्रसिद्ध पाठ है चलिए हा महाबाहोकर्माण सिद्धे सांख्येता प्रोक्ता इन पंच कारण मे बिथ महाबाहो सर्वकर्मा सिद्धे सांख्येता प्रोक्ताने मानी पंच कारण में निबोध हे महाबाहो सर्व कर्म नाम सिद्ध सभी कर्मों की सिद्धि के लिए हे महाबाहो सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांखे कृतान्ते प्रोक्ता सांघ शास्त्र में कहे गए सांघ शास्त्र में कहे गए ईमानी पंच कारणानी में निबोध इन पांच कारणों को मेरे से जानिए मेरे से समझे सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सभी कर्मों की सिद्धि के लिए किसको जाने पांच कारणों को अब वो कहाँ कहे गए है शांत शास्त्र में कृषांति का कैसा क्या यहाँ पर शास्त्र कृतान्ति का क्या है सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शांत शास्त्र में कहे गए ये पंच कारणानी इन पांच कारणों को मैं निबोल मेरे से जानो पंच ईमानी ये ईमानी से क्या लेना है वक्ष माणाली है है ना वक्षमाण के बुद्धिस्ट है ना वो सन्निकृष्ट संनिक्रिष्न है अभी तो कहा नहीं गया तो बुद्धिस्ट है ना इसलिए वक्षमाणाली देख दिया है ना बुद्धिस्ट तो क्या है सन्निकृष्ट बुद्धिस्ट वस्तु तो संनिकृष्ट होती है जिसको आगे कहा जाने वाला है वक्ता की बुद्धि निश्चित है इसलिए सन्निकृष्ट है तो इदम शब्द का प्रयोग हो जाएगा ईमानी मतलब वक्ष मार इन पांच कारणों को हे मा भाव कारणानी कारणानी का अर्थ निर्वर्तगानी निर्वर्तगानी का अर्थ है कि यहाँ पर कर्म के जनक क्या होगा तो कर्म के जनक लो कर्म के कर्म के जनक को मेरे से जानिए क्रिया से जनक को मेरे से जानिए है, है ना कारण का मतलब यहाँ पर क्या है कि कर्म को करने वाले कर्म के जनक निर्वर्तगानी का अर्थ कर्म के साधनों को निबोध मे मम मतलब मेरे से जानिए उतरस्त्र सामान वस्तु प्रदर्शनाथ ज्यादा ज्ञातव्य स्थौती ओं पूर्णमदा